त्य के बाद दुर्धरियुमा प्राण पति चरणा जाए विपिन लागी तप करुणा विशुकुमार न तनु तपजोग पति पद सुमितपजुभोगुत चरण उपज अनुराग विसरी देह तप मन रागा सा सास मूल फल खाए साग खाए सत बरस गवाए कुछ दिन भोजन बारी बतासा कि कठिन कछु दिन उपवासा पाती मही पर ही सुखाई तीन सहस सुखाई सुनिपरी हरे मही नाम तब भय देख मब खी शरीरा दम गिरा भय गणन गभीरा गय मनोव्रत सुफल तब सुनु गिरी राजकुमारी हरिदुस कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी मिली हैं त्रिपुरारी राम चंदगी विष्णु धनु मानती स्मरण करें की हिमांचल घर से पार्वती जी जो है वो तप करने के लिए बनती और कल देख रहे थे अपने माता पिता को समझा करके धीरे बना करके वो तपस्या करने के चली माता तो पिताएं ही बहुवी जी समझाई चली वो माँ तप ही तहसाई प्रसन्न मन से तपस्या करने के लिए चली अब एक बात तो पहली यहीं से ये यह समझने की ध्यान देने की है कि तब जो है वो हो दुखी मन से नहीं किया जाता और जब तपा करे तो जो कोई मिले उससे कहे कि आजकल हम बहुत परेशान हैं बड़ी तपस्या कर रहे हैं आजकल हम कुछ खाते पीते नहीं हैं भूखों मर रहे हैं तपस्या कर रहे हैं ऐसे दुख का वर्णन करते हुए मन में दुखी होते हुए ये तपस्या करने का तरीका नहीं है तब करें और प्रसन्न मन से तप करें विश्वास रखकर के करें जो हम तप करने का जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य महान है वो उद्देश्य श्रेष्ठ है कि उसके लिए जो हम त्याग कर रहे हैं या कष्ट उठा रहे हैं वो बहुत ही साधारण बात है तुच्छ बात है वो कोई विशेष दुख की बात नहीं है ऐसा भाव उसके प्रति रखें तपस्या का जो दूसरी बात जो तपस्या की है वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण ये बात यहाँ कहते हैं उर्धर वा प्राण पति चरना जायेपिन तब करना भगवान शंकर जी को जो है वो हो, अपने प्राण पति समझ करके हृदय में उन्हें को धारण करके तपस्या करने तो जी का स्मरण और उनके प्रति समर्पण भाव ये तपस्या का दूसरा अंग है माना ये पॉइंट अगर इसमें जिस प्रकार के जहा आते हैं उनको सावधानी पूर्वक पढ़े और नोट करे अलग अलग करके लिखे तो अपने आप ही उनमें शोध कार्य जैसा एक प्रकार का है खोज करके उसमें निकाल लेगी क्या क्या तपस्या की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है तो आप आपको उसमें सूखें ये तपस्या जो है उपासनात्मक है उपासनात्मक तपस्या है मैंने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के साधन है एक ज्ञान और विज्ञान है जो गुरु के पास जाकर के प्राप्त करते हैं परमात्मा की प्राप्ति होती है ज्ञान प्रधान उपासना जो है उसमें जो परमात्मा के का स्मरण करते हैं उसका चिंतन करते हैं हृदय में बार बार उसके हृदय में धारण करते हैं कि उसको उपासना उस का यदि कोई व्यक्ति व्रत करे उपवास करे खाए ना पिए ना तकलीफ उठा दे लेकिन परमात्मा का स्मरण न करे ध्यान न करे नाम न जप करे तो फिर उसका वो उस दिन का खाना पीना या तपस्या उसकी जो कुछ है वो तपस्या नहीं है न उसका वो व्रत है वो ये कह सकता है कि आज हमने खाना नहीं खाया बस लेकिन वो खाना न खाना उसका व्रत तब बनता है जब वो परमात्मा का स्मरण करे अपना समय परमात्मा के चिंतन और ध्यान करने में लगावे तब इसलिए दूसरी बात यहाँ पर ये यह कि पार्वती जी शंकर जी का स्मरण करती हैं हृदय में धारण करती हैं इसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि परमात्मा की उपासना जो है अनेक प्रकार से की जाती है प्रकार के माने लक्ष्य कही है परमात्मा लेकिन कोई परमात्मा को अपना स्वामी समझ करके उनका स्मरण करता है कोई परमात्मा को अपना पति समझ करके स्मरण करता है कोई परमात्मा को अपना मित्र समझ करके स्मरण करता है और उदाहरण जो व्यक्ति के आसक्ति के जो अनेक संबंध होते हैं व्यक्ति के कहीं पिता है कहीं माता है कहीं भाई है कहीं पुत्र है कहीं पति है कहीं पत्नी है इस प्रकार के अनेक संबंध संसार में है वहाँ वहाँ व्यक्ति की आसक्तियाँ होती है संसार के संबंध आसक्ति कहलाते हैं लेकिन इसी प्रकार में से कोई एक संबंध परमात्मा से जोड़ ले <खँँग> तो जो प्रबल संबंध व्यवहार काल में होगा व्यक्ति के लिए आसक्ति और माया के रूप में बंधन है उसी संबंध को परमात्मा से जोड़ ले तो परमात्मा की महिमा ये है कि उसके व्यक्ति का जो संसारिक बंधन है या आशक्ति है छूट जाती है जैसे कोई पुत्रा पुत्रासक्ति है आगे चलकर की कथा देखेंगे मनो शत्रुता की तो इन्होंने बहुत पुत्रों की उत्पत्ति की बड़े भारी परिवार बनाया तो उनके मन में पुत्रा पुत्रासक्ति हो गई पुत्र की आसक्ति लेकिन उन्होंने फिर तपस्या की तब तो परमात्मा को ही पुत्र रूप में स्मरण किया और जब भगवान सामने आए तब उनसे वरदान यही मांगा कि आप आसमान पुत्र के समान प्राप्त हो तब तो बस उसके से उसके साथ साथ भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारे तो पुत्रों करके आएंगे लेकिन भगवान पुत्र भगवान बने दशरथ के बारह दशरथ के रूप में आकर के लेकिन वहाँ से उनकी पुत्रासक्ति समाप्त हो गई परमात्मा भाव उनको हो गया तो ये शास्त्रों के जो सिद्धांत है उपासना आदि के जो सिद्धांत है ये सब समझने के है ध्यान देने के हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से ये किस प्रकार के अपने अंदर कार्य करते रहते हैं ये कोई अंधविश्वास की बातें नहीं है ये बड़े विज्ञान की बातें हैं और मनोविज्ञान की बातें है और गंभीर मनोविज्ञान की बातें हैं जहां तक की पहुंच करके बड़ी व्यक्ति साधना आदि करता है तब आगे चल करके वो ये सब बातें सोचती है कि इनका क्या रहस्य है तब उसे पता चलता है। पहले पहले व्यक्ति को वे सब अंधविश्वास लगते हैं झूठ मूठ की मान्यताएं लगती हैं, कपोल कल्पनाएं लगती हैं, ऐसे करके लगता रहता है तो संसार की आसक्तियों से छूटने के लिए जो आसक्ति व्यक्ति की प्रबल हो उसको परमात्मा के साथ जोड़ दे तो फिर परमात्मा में अगर वही आसक्ति हो गई तो वो भक्ति वहां कहलाती है और संसार की आसक्ति छूट जाती है जब भक्ति आती है तो फिर आसक्ति रहती नहीं है इस सिद्धांत के आधार पर देखते हैं तो सत्य जी ने भगवान शंकर जी की उपासना करना प्रारंभ किया तो उनको पति के रूप में अपने हृदय में बार बार स्मरण किया और चित्र उसे शंकर जी में ही लगाई रही और कहते हैं कि ये उन्होंने तपस्या कहा की कि जाए विपिन लागी तप करना ये तपस्या जो है वो एकांत स्थान में बनने जाकर के करने लगी एक बात ये भी है कि ये तपस्या जो है एकांत स्थान में करनी चाहिए गीता में भी आता है और और ग्रंथों में भी आता है कि उपासना का कार्य व्यक्ति को एकांत स्थान में करना चाहिए छठमाध्याय गीता का देखें उसमें उपासना ही का वर्णन रास स्थित इस प्रकार से गीता में माता रास के मान एकांत स्थान है एकांत स्थान में जब बहुत लोग आने जाने वाले रहों डिस्टर्ब करने वाले रहों व्यक्ति जहाँ बैठ करके भगवान का ध्यान करे तो कोई बाहरी कोई कारण विक्षेप का उत्पन्न न हो ऐसा स्थान ढूंढ करके करना चाहिए इसलिए संक्षेप में उसके लिए बन शब्द का बोल दिया कि नगरों में तो बहुत लोग आते जाते मिलते रहे संसारी लोगों से उनका साथ होता है तो वहां पर तो व्यवधान पड़ता है लेकिन एकांत स्थान में बनकर जाके तपस्या करने लगे तो वहां कोई व्यवधान बाधा व्यवधान नहीं पड़ती <स्थिया> समाज में चाहे नगर हो चाहे गाँव हो अधिकांश व्यक्ति संसारी व्यक्ति रहते हैं सारी व्यक्ति के माने जिनको की परिवार में आ सकती है परिवार प्रधान है धन प्रधान है भवन प्रधान है प्रधान है है जो जो होता है, वही लोगों का अधिक होता है उनके बीच में रहकर के कोई परमार्थ की साधना करे तो उसे बाधा पड़ती है कई प्रकार से बाधा पड़ती है कुछ लोग तो उसको निरुत्साहित करते हैं कहते यारे क्या तुम चक्कर में पड़ गए कितना सुंदर अपने तुम्हारे पास धन संपत्ति खाओ पियो मौजूद करो क्या सब इनको छोड़ छाड़ के तुम बैठे हुए हो क्या तुम तपस्या तो के चक्कर में पड़ गए इस प्रकार के व्यक्ति लोग उनको निरुत्साहित करते हैं और कभी कभी व्यक्ति के मन में भी इस प्रकार की वासना प्रबल हो जाती तो देखते है देखते हैं कि सब लोग तो अपने भोग विलास में पड़े हुए हम ही एक इस प्रकार के बेवकूफ जो है इसमें भगवान के भजन ध्यान में त्याग कर व्रत करते घूम रहे हैं अपने मन में भी इस प्रकार की व्यक्ति की बात आ सकती है इसलिए जो ये समस्याएं उत्पन्न होती है मानसिक समस्याएं इनसे बचने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो एकांत स्थान में रहकर करके उपासना और जहाँ जिस एकांत स्थान में उपासना करे तो ऐसा भी हो सकता है कि अन्य उपासक वास करते हों ऐसा हो सकता है कहीं कहीं जैसे साधना पंचकम है उसमें शंकराचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को वन में जाकर के एकांत स्थान में रहकर के सत्संग करना चाहिए मनो शत्रुता के प्रसंग में भी देखते हैं कि जब ये मनो जो है वह हो वहां बनने गए तो वहाँ पर ऋषि मुनि और भी बात करते थे वो लोग सब उनको कथा सुनाते थे प्राण आदि की कथा सुनाते थे फिर ये अपने बैठ करके जप भी करते थे ध्यान भी करते थे तो इसके माने कि ये उपासना का कार्य है नगर और गांव से संसारी व्यक्तियों से बाहर हट कर के जहाँ लोग केवल इसी तपस्या में ही जिनका कि मन लगा हो आध्यात्मिक ही वृत्तियाँ जिनकी की, जिन की, की हों उपासना आदि के कार्य में लगे हों तो उन्हीं के बीच में रह करके करना चाहिए तो अगर कहीं कोई संदेह हो मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो अन्य लोगों से मार्गदर्शन उसे प्राप्त हो जाए ये भी उसे ध्यान में रखना चाहिए तो अभी इसको ये बात को दिखा दिया कि जाए विपिनल लागी, तब करना इसी विचार से कह दिया कि ये पार्वती जी जाकर के तब करने लगी शिवपुराण आदि को देखें अन्य प्राणों को देखें तो शंकर जी की कथा पार्वती कथा और जगह भी है और तुलसीदास जी ने पार्वती मंगल नाम का एक ग्रंथ अलग लिखा है छोटी पुस्तक है पार्वती मंगल उसका नाम है उसमें पार्वती जी के विवाह का वर्णन है तो उसमें भी इसी प्रकार का वर्णन जैसे इसमें वर्णन है वैसे वहां पर भी है लेकिन तुलसीदास जी जब एक के बाद दूसरे स्थान पर लिखते हैं तो कुछ नई बातें भी लिख देते हैं बिल्कुल ये न लगे की उतने अनुवाद मात्र है कुछ नवीनता भी होनी चाहिए इसलिए पार्वती मंगल आदि ग्रंथों को देखे तो कुछ नई बातों के संकेत वहां पर भी मिल जाते हैं कालिदास ने कुमार संभव एक ग्रंथ लिखा है वो हो कुमार संभव जो है वो शंकर जी पार्वती और उनसे उत्पन्न ये कुमार करके जो है सनत कुमार वो जो कुमारंदो हो, हो उनको कुमार कहते हैं तो उनके वह हुआ गणेश जी का जन्म हुआ तो ये सब कथा वहाँ पर उन्होंने कुमार संभव में लिखी है तो वहां पर पार्वती जी के पद वर्णन है तो उन स्थम को सबको देखने से ये पता चलता है कि कहीं कहीं तो ये कहा गया कि पार्वती जी तो वैसे हिमालय पर्वत में बन है ही है और वहाँ के जो जहाँ वो बात कर रही थी जहाँ जन्म लिया था वो भी सब बन ही था लेकिन वो तपस्या करने के लिए और भी उत्तर दिशा में उस स्थान पर चली गई जहाँ पर कि मनुष्यों के जाने की गति नहीं है वो ज्यादा जहाँ बर्फ़ से ढके हुए स्थान है जैसे गंगोत्री इत्यादि है और गंगोत्री के आगे जहाँ गोमुख है और गो के आगे आगे जाओ तो फिर वहाँ व्यक्ति के जाने की गति नहीं है ऐसे स्थानों में जहाँ मनुष्य आदि नहीं पहुंच सकते थे देवता लोगों की गति है उस स्थान पर वो जाकर के वहाँ तपस्या करने लगे वहाँ रहने लगे जाकर के बास किया तब कहते हैं अत सुकुमार न देखो ऐसे स्थान पर रहना व्यक्ति के लिए शरीर में थोड़ी ताकत होनी चाहिए प्रकृति के जो प्रकोप है उनको सहन करने के शरीर में सामर्थ हो, हो। तब ऐसे स्थान में जाकर के प्रकृति के बीच में रहे और कोई तपस्या करें लेकिन पार्वती जी का शरीर जो है वो अभी बहुत उम्र रही है इनकी किशोरावस्थाएं की है उस समय ये तपस्या करने के लिए गई तब तो ये भी है कि देखो शरीर से सुकुमार हैं लेकिन फिर भी तपस्या करती हैं लेकिन पति पद सुमृत अजय सब भोगू लेकिन चूंकि उनके लक्ष्य के प्रति उनके समर्पण भाव है इसलिए सुकुमार शरीर से उन्होंने चिंता नहीं की और उन्होंने भोगों की भी आकांक्षा नहीं की उन सबका त्याग दिया इसके माने उपासना रूपी तप करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए हा? वो ये ना सोचे कि हम शरीर से हम तो बहुत कमजोर हैं हु? हम कैसे तपस्या करेंगे अब वो अपने शरीर की कमजोरी को देखता हुआ और सुकुमारता को देखता हुआ रह गया तो तपस्या नहीं कर सकता हु? अपने शरीर के साथ उस व्यक्ति को थोड़ा जबरदस्ती भी करनी पड़ती है लेकिन गुरुदेव ने जिन्हें एक जगह भी लिखा हुआ है कि देखो प्रकृति किसी के साथ मुलाजा नहीं करती हम्म जैसे सर्दी के दिन है आप ठंडे पानी से स्नान कर लो और उसके बाद में आपको बुखार आ जाए तो आपको हम तो बड़ी जो है तब्यत कर रहे थे तपस्या कर रहे थे बुखार खाका आ गया तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो प्रकृति है वो वो अपना कार्य करती है इसलिए प्रकृति के साथ झगड़ा मत करो अति मत करो उसके साथ में लेकिन जितनी सहमर्थ तो अपने आप में है उसका प्रयोग भी तो करो इसके माने करिए प्रकृति से डरते ही रहो शरीर को हिफाजत ही करते रहो उसमें जरा भी उसके साथ में न तो कष्ट उठाओ को को तो तकलीफ उठाओ शरीर को ये कहो कि बस शरीर जो है तो बुखार लग जाएगा हमें तो थकान लग जाएगी हमें तो ऐसे हो जाएगा हमें तो वैसे यही सब करते रहोगे तो फिर तुम्हारी तपस्या नहीं हो अति तो किसी प्रकार के ना हो न तो अति शरीर की सुकमार्ता को लेकर के आराम करने की तरफ होनी चाहिए और नहीं इतनी अति होनी चाहिए कि शरीर में रोग लग जाए उस तो रोग से भी बचना चाहिए मध्यम स्थित रहते हुए व्यक्ति को तप करना चाहिए ये इसके बाद ये पॉइंट भी तपस्या के संबंध में आते हैं तो ये ध्यान में भी रखने के दूसरी बात यह है कि तप का जो मुख्य बात है वो इतना यही है सजैव सब भोगू ये तप का सार भाग है तब किसे कहते हैं भोगों के प्रति आसक्ति को छोड़ देना और भोगों का भी त्याग लेना मन से भोगों के का चिंतन और उनके प्राप्त करने की कामना छोड़ देना चाहिए भोग प्राप्त भी हो तो उनको भोग करके अपने मन को खराब नहीं करना चाहिए भोगों का ग्रहण भी न करें उनको इस प्रकार से भोगों का त्याग इंद्रियों से भोगों का त्याग और मन बुद्धि से उनके चिंतन का त्याग इस त्याग का नाम तप है मुख्य रूप से तप का यही सार तब के है तब का जो है दृष्टांत दिया आजकल जैसे जो है ये है बांध बनते हैं पर्वतों को पानी बरसता है नदियां बहती हैं, पानी आता है चलता है वो पानी बहता हुआ समुद्र में वापस चला जाता है लेकिन पर्वतों के ऊपर जहाँ बांध बना दिया गया दो पहाड़ हैं उन पहाड़ों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई तो उधर से आने वाला पानी झील की तरह से बीच में कहीं भर गया अब उसके बाद में उस बांध से पानी को निकाला टर्माइन लगाई गई उसी में तो उस टर्माइन को वो घुमाएगा और उससे विद्युत का उत्पादन होगा उसके बाद में पानी बहकर के चलेगा तो उसकी नहर बना दी गई और उसको उस स्थान पर बहाव करते हुए ले गए जहाँ पानी घूम में उपलब्ध नहीं होता खेती करने धूम है लेकिन पानी नहीं मिलता वहाँ पर वो हो उसको नहर बनाकर के ले गए जैसे प्रकृति में ये कार्य किया जाता है जल का संचय उससे द्वारा उत्पन्न करके शक्ति और उत्पादन के स्थानों में जहाँ पर उस शक्ति का प्रयोग किया जाता है बिजली का भी प्रयोग करते हैं पानी का भी प्रयोग करते हैं इसी प्रकार से अपने व्यक्तित्व में भी अपने अंदर जैसे वहाँ जल की वर्षा होती रहती है तैसे अपने अंदर शक्ति का उत्पादन होता रहता है व्यक्ति खाता पीता है कार्य करता है तो उसके अंदर एक शक्ति का संचार केवल शारीरिक शक्ति नहीं उसके पुराणिक शक्ति मानसिक शक्ति बौद्धिक शक्ति विभिन्न प्रकार की जो अंदर शक्तियां हैं उनका सबका शक्तियों का, का उद्भव होता रहता है ये शक्तियों को होने के साथ साथ होता क्या तरह क्या, तरह क्या रहता है कि व्यक्ति विषयों का चिंतन करता रहता है उनके भोग की कामना करता रहता है उन भोगों को प्राप्त करता है उनको भोगता रहता है तो सारी शक्ति उसी में उसकी नष्ट होती रहती है अपव्यय होती रहती है व्यक्ति अनजाने में सारे जीवन करता रहता है शास्त्रकार कहते हैं कि देखो इस शक्ति का संचय करो तो कैसे संचय होगा जैसे कि उधर बांध बनाया गया उसी प्रकार से यहां पर बांध बनाने के मन क्या है व्यक्ति जो है अपने मन से विषयों का चिंतन न करे इंद्रियों से भोगों का भोग न करे तो उसके अंदर जो शक्ति संग्रहित हुई क्या होगी शक्ति का भंडार उसके अंदर बढ़ेगा लेकिन अब इतने से काम पूरा नहीं हो जाता जिसे बांध बना दिया गया और पानी भर गया वहां पर तो इतने से काम बांध का कार्य पूरा नहीं हो गया उसके बाद टरवाइन लगानी होगी जिससे पानी उसके ऊपर गिरे और वो घूमे नहर बनानी पड़ेगी जहां से पानी वो करके जाए इसी प्रकार से अपने अंदर जो शक्ति संग्रहित हुई उसको चैनलाइज करना पड़ेगा किसी एक विशेष दिशा में उस शक्ति को लाना, लगाना पड़ेगा कोई महान उद्देश्य जीवन का निर्धारित करके उसमें अपनी सारी शक्ति उसी के प्रति समर्पित करनी होगी जुटानी हो जुटा करके उसमें लगानी होगी जब अपनी शक्ति को उसी में निरंतर लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे तो फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी बस इसका नाम तप है तप के मैंने दो कहा एक तो अपने अंदर की विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां उनका संचय करना ये नष्ट हो रही उनसे बचाना और दूसरी तरफ वो संचित शक्ति का किसी महान उद्देश्य में चाहे लौकिक हो चाहे पारिमार्सिक हो उस उद्देश्य के प्राप्त करने में उस शक्ति को लगाना तब कहलाता है तब देखिए एक ही पंथ में दोनों बात हो गई पार्वती ने क्या किया पूरे घर मा प्रण पति चरना विपिन लागी तप करना और अति सुकुमार में तप जोगू और पति पद पध सुमिर तुशोग पति पद पध सुमिर ये तो लक्ष्य हो गया अपने मन बुद्धि के बराबर परमात्मा का चिंतन करने में अपने उसको लगा दिया ये तो उसकी संचित शक्ति का जो है वो उपयोग हो रहा है और शक्ति का संचय कैसे हो रहा है कि तजे सब भोगों का त्याग जो है वो शक्ति का संचय है। ट्रेनिंग बस इसी बात की है शास्त्रों के द्वारा संतों के द्वारा कि हम इस बात को पहचाने कि किस किस प्रकार से अपनी शक्ति का हम नष्ट करते रहते हैं किस प्रकार से बहुत से शारीरिक कार्य इस प्रकार थे जिनसे की हमारी शक्ति नष्ट होती रहती है कुछ बाणी के द्वारा भी फिजूल की बातें बार बार बोलना जिनका की कोई तो मूल्य नहीं है व्यर्थ में उनका उच्चारण करते रहना वह अपनी शक्ति का अपव्य करना है बहुत सी चिंतन करना पूर्व काल की बातों का चिंतन करना भविष्य की बातों का चिंतन करना उन्हीं में अपने मन को भटकाते रहना ये भी हमारे शक्ति का अपव्य करने के कारण है तो ये सब बातों को समझना कि कौन कौन से जो है हमारे शक्ति का अपव्य करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं उनको समझें और उनकी तरफ से शक्ति का संचय करना सीखे कल कर जो हम उदाहरण बता रहे थे कि देखो एक बालक ने किस प्रकार से अध्ययन किया और वो कैसे कैसे एमएससी तक मैथमेटिक्स में प्रथम स्थान उसने कैसे प्राप्त किया तो उसने क्या किया दो कार्य किया उसने एक तो अपनी नष्ट होती हुई शक्ति को बचाया कहीं नष्ट नहीं होने दिया संग्रह किया उसने न उसने भोगों में लगाया न खाने में न पीने में न खेलने में न उसने इस प्रकार के कहीं किसी और इंद्रिय भोगों में कहीं उसने अपनी शक्ति को लगाया और दूसरी तरफ जो उसकी शक्ति थी उस लगाया कहा अध्ययन करने में लगाया पढ़ने में लगायाद करने में लगाया उसने अपनी शक्ति को लगाया तो परिणाम क्या हुआ कि उस क्षेत्र में जहां तक जिस मानता को श्रेष्ठता प्राप्त हो गया दूसरे छात्र उसका उसके को देखते हैं, इसी का नाम तप है सर्वत्र जहाँ कहीं कोई व्यक्ति इस प्रकार के अपनी शक्ति का संचय करता है और किसी उद्देश्य महत्व उद्देश्य के लिए शक्ति को लगाता है वो सब उसका तप है सब अच्छी तरह से याद रखना चाहिए और इसमें कोई संदेह हो तो सत्संग के द्वारा एक दूसरे से विचार करके इसको खूब स्पष्ट इस कर ले और जब चित्त में बैठ जाए तो फिर व्यक्ति को दृढ़ता पूर्वक इसी प्रकार से तप करना चाहिए और ये बात बार बार याद रखनी चाहिए जैसे कल के आई थी कि तप बल रच प्रपंच तप विष्णु सकल जगत तप बल सम्मा तपबल भारा धार सब सृष्टि भवानी बस सब कुछ जो कुछ जीवन में होना है वो तप के बल पर ही होना है अगर हम तपस्या नहीं करते भोगों में अपना जीवन को नष्ट करते हैं तो बस कूड़ा कर जीवन हो जाएगा अंत में विनष्ट होकर मिट्टी मिल जाएगा कुछ हाथ नहीं लगेगा अब देखिये उस तपस्या के संबंध में और बातें बताते हैं नित्य नवचरण उपज अनुराग अब देखो उनको पार्वती जी के मन में शंकर जी के के प्रति तो उनको प्राणपत्र समझ करके बड़ा प्रेम था उनमें बड़ी भक्ति थी लेकिन वो भक्ति जैसे जैसे तपस्या होती जाती तैसे तैसे बढ़ती जाती है नियम इस प्रकार का है व्यक्ति संसारी व्यक्ति जो है विषय भोगों में लिप्त होता आसक्ति में पड़ा होता है लेकिन जब वो प्रार्थना करना प्रारंभ करता है तो परमात्मा में प्रीति बढ़ने लगती है और जैसे जैसे भगवान की भक्ति बढ़ती है वैसे वैसे आसक्ति छूटती जाती है पहले व्यक्ति को आसक्ति छोड़ना और विषय भोगों को छोड़ना कष्टकारक लगता है एक बड़ा त्याग है एक बड़ा कठिन काम जैसा लगता है वो कर रहा है लेकिन बाद में ये सबके शब्द सब ये छूट जाते हैं फिर उनमें प्रीत रह जाती विषयों में यदि आसक्ति किसी के न हो वो विषय जो है उस व्यक्ति को सुखदायी नग करके दुखदायी अगर लगने लगे है? तो उनके त्यागने में कौन सा कष्ट जो विशेष पहले सुखदाई लगते थे बाद में समझ ना आने लगे कह रहे ये तो बड़े दुखदाई हैं, तो दुखदाई विषयों को तो त्यागना ना बड़ा आसान वैसी दुखदाई समझते इसलिए धीरे धीरे करके पार्वती जी के की वो विषयों का त्याग होता गया अधिकाधिक त्याग होता गया और भगवान शंकर जी के प्रति उसी उसी अनुपात में उनकी भक्ति बढ़ती गई अब कभी कभी कोई लोग आने भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो हा? तब देखो ये प्रसंग मन उसी को उपसर है भगवान की भक्ति तब प्राप्त होगी जब आसक्ति को छोड़ने को तैयार होंगे भगवान का निरंतर चिंतन करेंगे स्मरण करेंगे एक मानसिक सिद्धांत ये भी मनोविज्ञान का सिद्धांत यह है कि जो व्यक्ति जिसका बहुत चिंतन करता है बहुत विचार करता है उसके प्रति उसका प्रेम होने लगता है लौकिक दृष्टि से भी देखें अपने भाई बंधुओं में देखें के प्रति ज्यादा प्रेम है जो ज्यादा निकट है जिनके बारे में ज्यादा सोचते हैं ज्यादा मिलते हैं जिनसे ज्यादा बात करते हैं उन्हीं के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाता है ऐसे परमात्मा का ज्यादा स्मरण करें ज्यादा नाम जाते ज्यादा ध्यान करें ज्यादा उसके निकट रहे तो परमात्मा में प्रेम बढ़ने लगता है और फिर जितना परमात्मा में प्रेम बढ़ाने लगता है उसी अनुपात में धीरे धीरे विषयों से आसती भी छूटने लगती है और कहते हैं विसरी दे तपाई मन लागा उनको तपस्या करते करते पार्वती जी क्या हुआ कि तपस्या में इतना ज्यादा मन लग गया अच्छा लगने लगा तपस्या में प्रीति उत्पन्न हो गई कि शरीर के शुद्धु भूल गयी अब देखो ये भी उपासना का एक उपासना में जो सफलता प्राप्त हुई वो ये सफलता है जब व्यक्ति को अपने शरीर में देहा शक्ति में रह जाए हर संसारी व्यक्ति समझता शरीर यही नही नस शरीर में ही शरी भाव है लेकिन जब तब करें उपासना करें ज्ञान आवे तो शरीर में अहम भाव छूटने लगे उसको लगे कि शरीर में नहीं हूँ शरीर को धारण किए जरूर हूँ शरीर से काम चलता है व्यवहार शरीर से चलते हैं लेकिन शरीर में नहीं हूँ शरीर में अहम भाव छूट गया शरीर को शरीर का विस्मरण हो जाए ध्यान करते समय उपासना करते समय व्यक्ति बैठ करके एकांत स्थान में जैसे जैसे परमात्मा का स्मरण करता है वैसे वैसे देह का विस्मरण भी होता है प्रैक्टिकली उसे लगता है कि जैसे मानो शरीर है ही नहीं हमें हम है परमात्मा है उसका हम स्मरण कर रहे हैं शरीर नाम की कोई वस्तु तो में यह अनुभूति आ जाना एक बहुत बड़ी सफलता का लक्षण जरूर है व्यक्ति को अब ये समझना चाहिए कि जब देहायुमान छूट रहा है देहानुभूति छूट रही है इसके माने हम अपने सही मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं स्थूल शरीर से हम भाव छोड़ करके शरीर प्रतीत ना हो उसमें हम भाव ना हो उसके बाद प्राण में आ जाए मन में आ जाए बुद्धि में आ जाए इनमें हम भाव प्रतीत होगा तो वो भी अहम भाव छोड़ करके जब आत्मभाव में आ तो जाए तब उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी आगे जिस तपस्या का वर्णन कर रहे हैं उसको सरल बनाने के लिए प्रतीकात्मक कर दिया वो त्याग कैसे कैसे करती जा रही है पार्वती जी कुछ शारीरिक की बातों का त्याग करती है प्राण किस का त्याग करती है मन बुद्धि किस तरह का त्याग करती है इनका सत्याग करती हैं तो इनका सत्या करने के बाद वो आत्मभाव में, आत्म में आ जाती है और जब आत्मभाव तो में आ जाती है तब परमात्मा की आकाशवाणी होती है कहती पूरी हो गई <स्थाथ> तो ये भी समझना पड़ता है कि हमारे व्यक्तित्व में शरीर ही नहीं है प्राण भी है मन भी है बुद्धि भी है इनमें सर्वत्र जगह अहम भाव हुआ करता है ये अहम भाव संसार का लक्षण है अज्ञान का लक्षण है और जहां परमात्मा की प्राप्ति होती है आत्मा परमात्मा की प्राप्ति तो इन सब में अहम भाव पर नहीं रह जाता तो उन्होंने क्या किया संबंध लेकिन उन्होंने फल मूल खाए मूल के माने जैसे कंद मूल जैसे शकर कंदे इत्यादि हैं आलू इत्यादि हैं ये सब मूल कहलाते हैं इस प्रकार के खाए और पेड़ों के फल खाए आम केला इत्यादि जैसे फल कहलाते हैं सेब संतरा इत्यादि ये सब फल हैं वो फल खाए वहाँ बन है उसमें सब फल हैं उन फलों को लेकर के वो खाती रहे वो फलों को भी खाती रही लेकिन ये भोजन भी स्थूल है अब उसके बाद में क्या किया कि साग खाए सत बरस और फिर एक हजार का दशांश कितना हुआ सौ वर्ष हुआ तो सौ वर्ष उन्होंने तपस्या तो की तो अब क्या उन्होंने किया कि फल और मूल छोड़ दिए पत्ते खा करके रहने लगी साग खा करके रहेगी साग खाए सत वर्ष गए सौ वर्ष खाए साग खा, खा, खा, खा, खा करके रहे अब फलों की अपेक्षा साग में पोषण शक्ति कम है फलों और मूल में ज्यादा पत्तों अब अब उसके बाद पत्तों बाद के फिर क्या हुआ कहते हैं, भोजन बारी बतासा कि कि तो ने कहा कि आगे इसी तरह से अपने आप हिसाब लगा लो अब का दशांश कितना हुआ दस वर्ष दस वर्ष उन्होंने क्या किया कि मन दस वर्ष भोजन बारे बताशा फिर उन्होंने पानी पिया हवा खाई पानी पी करके रही वायु सेवन करती हुई नहीं माने पत्ते छोड़ दिए उन्होंने साग खाना छोड़ दिया उस पर आ फिर उसके बाद ये कठिन कछ दिनों को प्रवासा फिर कुछ दिन क्या किया कि मैंने अब दस वर्ष के बजाय उसका दशांश एक वर्ष हो गया तो एक वर्ष तो पार्वती जी ने फिर जो है वो न पानी पिया, न वायु का सेवन किया मैंने इस अवस्था तक पहुंच वो समाधि में पहुंच गई समाधि के दशा में व्यक्ति श्वास भी नहीं लेता उसकी श्वास भी बंद हो जाती जब तक समाधि नहीं है तब तक तो श्वास आएगीवृत्तियां शांत हो गई परमात्मा आत्मभाव में स्थित हो गए नाना तो समाप्त हो गया तो एक प्रकार की शिषुप्ता अवस्था जैसी निद्रा जैसी अवस्था है उस अवस्था का प्रभाव यह होता है कि श्वास की गति भी कम होते होते बंद हो जाती है और समाधि की अवस्था में व्यक्ति बिना श्वास लिए हुए भी बहुत समय तक रह सकता है तो उन्होंने भी एक तक इसी प्रकार की समाधि की अवस्था में तो कठिन उपवास हो गया कुछ भी उन्होंने नहीं लिया इस प्रकार से एक बार इस प्रकार से उन्होंने तपस्या की यह क्रम से चला इस प्रकार से पार्वती ने एक बार इस प्रकार के तपस्या को उपक्रम किया उससे उनके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तब उन्होंने फिर तपस्या प्रारंभ की ये सब छोड़ने के बाद में फिर उन्होंने ये विचार किया कि हम शंकर जी की उपासना कर रहे हैं और शंकर जी को बेलपत्र बहुत प्रसिद्ध है उनके लिए उपासना के लिए बेलपत्र ही अर्पित की जाती है तो अब हमें बेलपत्र से ये उपासना प्रारम्भ करनी चाहिए तो इसलिए क्या किया कि बेल पाती मही परे सुखाई तीन सो अब देखो ये दोबारा तपस्या फिर प्रारंभ हुई तीन हजार वर्ष तक उन्होंने पत्र जो है वो भूमि में सूखे थे थे पड़े थे, उनको ले लेकर वो खाती रही ये जो है उपासना का जो क्रम चलता है तो एक बार स्थूल से सूक्ष्म तरफ चलता है और उसके बाद में फिर उपासना का उद्यापन होता है पूर्ति होती है व्यक्ति दोबारा फिर उपासना प्रारंभ करता है और कई बार ये उपासना करनी पड़ती हैं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक व्यक्ति बार बार उपासना करता रहता है अन्य ग्रंथों को देखते हैं तो कहीं कहीं कहा गया है कि पार्वती जी ने तीन बार उपासना करके तपस्या की तब तप शंकर जी प्रसन्न हुए या आकाशवाणी हुई कहीं यह है कि पांच बार पार्वती जी ने तपस्या की तब उनको इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त हुई इसलिए तपस्या व्यक्ति को तब तक करनी चाहिए जब तक उसको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए चाहे एक बार करनी पड़े चाहे दो बार करनी पड़े चाहे तीन बार करनी पड़े चाहे जितनी बार करनी पड़े तो इस बार फिर उन्होंने दोबारा तपस्या तो इस प्रकार से की और पूरी पर हरेखाने करना और उसके बाद फिर उन्होंने उस सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया और उसी क्रम से धीरे धीरे करके पत्तों को छोड़ करके और जल के ऊपर वायु को ऊपर होकर के अंत में परमात्मा का स्मरण करते हुए ध्यान करते हुए जीवन बिताया <taps> नाम परना, तब भयो ये जब त्याग कर दिए नहीं खाए उनका नाम, नाम अपहरणा है तो पार्वती जी का एक नाम अपर्णा भी है इस प्रकार से उनका नाम अपर्णा क्यों पड़ा यहाँ पे बता दिया तो पार्वती जी ने इस प्रकार से तपस्या करते हुए बहुत समय वहां व्यतीत किया देख मई तपखीण शरीरा इस प्रकार से तपस्या करते देख करके के देखा पार्वती जी का शरीर क्षुण हो गया शरीर हो गया वैसे तो ये लगता उनका स्थूल शरी क्षि हो गया लेकिन शरीर क्षुण हो गए तीनों स्थूल सूक्ष्म कारण कारण शरीर की भी वासनाएं वो भी समाप्त हो गई स्थ सूक्ष्म शरीर जो है शरीर में अहंकार जो है वो भी समाप्त हो गया स्थूल शरीर है उसू शरीर की भी जो वो जो शरीर के विकार हैं ताप हो शरीर का जो शरीर की उग्रता होती है जिस विषयों के कारण और शक्ति के कारण से व्यक्ति संसार भगवान में लगता है वो तो भी उसकी छीण हो गई इस प्रकार से समाप्त होने पर तब उनको परमात्मा भाव की प्राप्ति हो गई पार्वती जी वो इस योग हो गयी की अब शंकर जी उनको प्राप्त तब आकाशवाणी होती है ब्रह्म गिरा भई गम गभीरा आकाश गंभीर आकाशवाणी हुई उसमें पार्वती ने क्या सुना कि भय मनोरथ सफल तब सुन मेरे राजकुमार हे राज पार्वती सुनो तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ मन तुम्हें भगवान शंकर जी के प्राप्त करने की बात थी तो तुम्हें भगवान शंकर जी अब बर के रूप में प्राप्त होंगे वो बात अब निश्चय हो गई मन तुम्हारा लक्ष्य पूरा परिहर दुशा कले सब अब मिली है बस अब तुम जो ये करना छोड़ दो और तुमको अब त्रिपुरार मिलेगी शब्द का फिर प्रयोग कर दिया त्रिपुरार शब्द भी दिलाने वाला है उसका नाम से ये पता चलता है माने त्रिपुरारी ज्ञान के द्वारा तीनों शरीरों से अलग जो चेतना स्वरूप आत्मा है उसका ज्ञान प्राप्त कर देता है ऐसी उपासक भी उपासना करते करते अपने तीनों शरीरों से वही पार्वती जी की तपस्या के द्वारा भी होता है उन्हें आत्मभाव प्राप्त हो गया परमात्मा भाव प्राप्त हो गया परमात्मा के प्राप्त करने की वो अधिकार नहीं है। ये बात भी हो आकाशवाणी हो गई कि मैंने फिर व्यक्ति को जब उपासना करते करते ऐसी स्थिति आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है तब उसे स्वयं अपने आप अपने हृदय में इस बात का आभास होने लगता है या कॉन्सेंस बोलने लगती अपने भीतर से कि हमारा कार्य सिद्ध हो गया है अब हमें कहीं कोई संसार में आ सकती है नहीं परमात्मा के में प्रति हमारे पूर्ण समर्पण भाव हो ही गया है अब परमात्मा के मिलने में विलंब नहीं है ये उसको अपने भीतर आ जाता है इसी का नाम आकाशवाणी है जैसे बाहर आकाश है ऐसे अपने अंदर भी आकाश है अपने अंदर का जो आकाश है उसे हृदय आकाश कहते हैं छांदोनिषद में कहें जितना बड़ा आकाश बाहर है उतना ही बड़ा आकाश अपने भीतर भी है कहते बाहर बहुत बड़ा आकाश है कहते हैं इससे कम नहीं है अपने अंदर भी इससे भी बड़ा आकाश जैसे बाहर आज कर यहाँ आकाशवाणी कहते हैं रेडियो को कैसे तो अपने भीतर भी हृदय में भी आकाशवाणी होती है वो तो आकाशवाणी कौनसेंस है अपने भीतर हृदय ही बोलता है परमात्र नहीं बोलता है अपने हृदय में <coughs> और वो बात उस व्यक्ति को सुनाई देने लगती है आकाशवाणी सबके हृदय में होती है संसारी व्यक्तियों की चोर डाखों के मन में भी आकाशवाणी होती है दुष्ट जितने पापी हैं उनकी भी आकाशवाणी होती है आकाशवाणी तो होती रहती है वो आकाशवाणी व्यक्तियों को सावधान भी करती रहती है कि देखो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए करना चाहिए जो उसने अच्छा किया उसके लिए भी आकाशवाणी समर्थन भी करती रहती है तुमने ये बहुत अच्छा काम किया ये सब आकाशवाणी सबके भीतर व्यक्ति की होती रहती है लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति हैं स्थूल बुद्धि जिनकी है वैरमुखी बुद्ध जिन बुद्धि है उस आकाशवाणी को सुनते नहीं ध्यान नहीं देते उसको महत्व नहीं देते अंतर बस इतना जब कोई तपस्या करता है आंतरिक वृत्तियां उसके अंदर उत्पन्न होती है अंतरमुखी वृत्तियाँ होती है शांति चित्त होता है तब तो उसे आकाशवाणी अपने हृदय की सुनाई देने लगती है इसलिए इसमें कोई ये बात नहीं समझनी चाहिए कि पौराणिक बातें हैं झूठी में कल्पना आकाशवाणी की कहाँ लिख दी गई ये सब बातें सत्य है लेकिन किस अर्थ में सत्य है इसको व्यक्ति को धीरे धीरे समझना पड़ेगा अपने मनमानी अर्थ में सत्य नहीं है कोई व्यक्ति अपने मन से अर्थ लगा ले पुरुष को सत्य कहेगा ऐसा तो नहीं है तो ऐसा तो नहीं है लेकिन जिस प्रकार से हो सत्य है उस तो प्रकार को समझना अब इस तपस्या जब इस प्रकार से हो गई तब आगे की हम बात देखो एक बात इस प्रसंग में यह भी स्मरण दिला देने की है कि ये तपस्या केवल पुरुषों के लिए नहीं है पार्वती ही तपस्या कर रही है इसके माने स्त्रियां इस भी तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त कर सकती है रामचरितमानस में कई प्रसंग इस प्रकार के हैं जहाँ स्त्रियों ने तपस्या की है परमात्मा को प्राप्त किया है इसलिए कोई कहे कि हम तो साफ स्त्री हम कैसे करें तो ये कुछ बात नहीं झूठ झूठ बात वो भी सब कर सकती तपस्या उनको भी संसार की आसक्तियां छोड़नी पड़ेंगी परमात्मा से साफ न संबंध जोड़ना पड़ेगा लेकिन किसी को ये कठिन लगे तो बात दूसरी है लेकिन कर सकती है शास्त्र उनको उत्साहित करने के लिए इस प्रकार को रूप से देखते हैं और वहाँ देखते आगे चलकर करके फिर देखेंगे दूसरी तपस्या जो मन व की है उसमें भी देखते हैं कि मन व शत्रता दोनों तपस्या करते हैं और दोनों को परमात्मा की प्राप्ति होती है तो उससे भी मालूम होता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही साथ साथ तपस्या कर सकते हैं साथ साथ परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं ये भी संभव है आगे चल करके देखते हैं कि शबरी अकेली तपस्या करती है पुरुष सही नहीं अकेली शबरी तपस्या करती है वहाँ तो फिर देखते हैं कि वो तपस्या करती है तो वो परमात्मा भगवान राम को प्राप्त कर लेती है सरभंगादी ऐसे कई ऋषि हैं जो जिनके के साथ स्त्रियां नहीं है अकेली तपस्या करते हैं तो वो तपस्या करते हैं पुरुषों को भी तपस्या करें उस परमात्मा की प्राप्ति होती है मानी सभी विकल्प संभव है अकेले पुरुष तपस्या करें परमात्मा को प्राप्त कर ले अकेली स्त्री तपस्या करे परमात्मा को प्राप्त कर ले स्त्री पुरुष दोनों शास्त्र तपस्या करें तो परमात्मा को प्राप्त कर ले प्रकार के उदाहरण हैं आगे देखिए असतप काी भवानी भय अनेक धीर मुनिया अबूरधर ब्रह्म भरता सप्तदा सतत शुचिजानी आवई पिता बुलावन जब हठ परि हरि घर जाय तबी मिलही तुम जब सप्तषा चाहने हु तब मान बागी सा सुनत गिरा दिधि गगन बखानी तो गात गिरीजा हर्षानीमाचरित सुंदर मय गावा सुन शंभ कर चरित सुहावा जब ते सती जायतन त्यागा तब ते मन भय विरागा जप ही सदार गुणायत नाम जहां तहां सुनई राम गुण ग्रामा चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोहमद काम विचरमयी दर हृदय हरिए सकल लोक अभिराम शिवरामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय गोलो भाई सब संत की जय आकाशवाणी आगे चल रही है असतअप काव्य भवानी आकाशवाणी रुपये पार्वती जैसी तुमने तपस्या की है इसी ऐसी तपस्या तो किसी ने नहीं की भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी बहुत से धीर मुनि हो गए हैं ज्ञानी हो गए हैं लेकिन तुम्हारी जैसी तपस्या किसी ने नहीं की मानी इसके माने जो लोग धैर्यमान व्यक्ति हैं या बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो तपस्या करते हैं मुनि लोग तपस्या करते हैं ज्ञानी लोग तपस्या करते हैं लेकिन ये तपस्या जो है इन लोगों की ये मनुष्य कोट की तपस्या है मनुष्य भी तपस्या करते हैं मनुष्य ज्ञानी भी होता है मनुष्यों में मुनि भी होते हैं वो सब तपस्या करते हैं लेकिन पार्वती जो है देवकोट की हैं उन्होंने तपस्या की वो देवोपम तपस्या है साधारण मनुष्यों जैसी तपस्या नहीं है इसलिए कहा जो तुम्हारी तपस्या है वो तो मनुष्यों में तो कहीं देखी जाती तुम्हारी देवोपम तपस्या है बहुत तपस्या तुमने की अलोधरो ब्रह्म पर मानी कहा कि अब जो ब्रह्म ब्रह्म गिरा हुई है इसको तुम धारण करो स्मरण रखो और सत्य सदा संत सुनी ये समझना कि ये वाणी सत्य ही है इसमें ज़्यादा भी झूठ नहीं है बिल्कुल पवित्र बात है सत्य बात है पवित्र बात है इसको सदा समझे रहना ऐसे समझ करके इस आकाश आकाशवाणी को स्मरण रखना तो और फिर आवे पिता बुलाऊन जब और जब फिर पिता बुलाने के लिए तुमको आवे तब हट पर घर जाए तब तब तुम घर छोड़ करके घर चले जाओ। मैंने अब उसके बाद में कहना हमने तो तपस्या शुरू तपस्या करते ही रहेंगे अब तपस्या तुम्हारी भूल हो गई है जब पिता तुमको बुलाने आ गए तब तो तुम घर चले भी जाओ ये भी बता दिया आकाशवाणी ये भी बताया कि देखो सप्तषि भी आएंगे वो भी तुमसे मिलेंगे आकर के और जब सप्त ऋषि पहले तो सप्तषि आएंगे तो जब सति आएंगे तो वो तब तुम समझ लेना कि आकाशवाणी सत्यप्री है मिली है तो मैं जब सप्त ऋषि सा सप्त ऋषि आकर जब तुमसे मिलेंगे जान लो सा परमाण बा मैंने इस बाग मैं ये परमात्मा की जो बाणी है ये सब तो हुई है ये बात तुम समझ लेना मैंने कोई बात मैं कि देखो भविष्य में ऐसा होगा तब तो बतावे भविष्य में ऐसे होने की पहचान क्या कि देखो ये ये घटनाएं घटेगी तब जान लेना की भविष्य में ऐसा ही होने वाला है पहचान तो बता दे कि पहले सब आएंगे तो तुम जान लेना के आकाशवाणी सही है तो आकाशवाणी को सत्य मान करके पिता के साथ तुम चली जाना घर और फिर तुम्हारे भगवान शंकर जी के प्राप्त होने के लिए जो विवाह की तैयारियां होंगी वो तो सब तैयारियां होंगी और फिर विवाह भी हो जाए इसलिए तुम्हारी तपस्या तो पूरी हो गई गी। सुनत गिरा विधि बखानी इस प्रकार से आकाशवाणी जब पार्वती ने सुनी गिरिजा तो पार्वती जी प्रसन्न होते हैं शरीर रोमांचित हो गया प्रसन्न हो गई कि उनका लक्ष्य पूरा हो गया तो जब लक्ष्य व्यक्ति का पूरा हो जाता परम तब जो व्यक्ति प्राप्त होता है तो प्रसन्नता होती है तो पार्वती जी को प्रसन्नता हो गई हमारा तपस्या अब पूरी होती जो हमें प्राप्त करना था वो हमें प्राप्त हो जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं उमा चरित्र सुंदर में गावा अभियाव कथा किसको सुना रहे भरद्वाज को से कहते हैं कि देखो हमने पार्वती जी की कथा तो तुमको सुना दी कि तो पार्वती जी कैसे जल हुआ कैसे तपस्या की उन्होंने अब हम तुमको वो कथा छूट गई थी कि जब सती ने अपना शरीर त्याग किया उसके बाद शंकर जी ने क्या किया तो कहते अब शंकर जी की भी कथा सुनो तो भाई शंकर पार्वती जब दोनों का विवाह होना तो शंकर जी की भी कथा आप सुनो क्या हुआ तो सुनम चरित्र सुहाबा अब शंकर जी ने जो कुछ किया वो भी हम तुमको सुना देते हैं जब से सती जायतन त्यागा पार्वती ने सती ने जब से अपना शरीर छोड़ा पहले सती थी सती शब्द का शब्द का प्रयोग कर दिया कि जन्म में सती ने जब से शरीर त्याग किया तो उसके बाद शंकर जी ने क्या किया तब से वो मन भय उजरा उस तो समय से शंकर जी का मन व्यक्त हो गया वैरागवान व्यक्ति उनका मन हो गया वैरागवान होगी मने अगव अनाशक्त होकर के कहीं कोई झंझट नहीं अब बस अपने भगवान के ध्यान में रहने देते जब ही सदा रघुनायक नामा निरक्त होकर के सदा भगवान का राम नाम राम नाम जपते रहते थे और जहाँ जहाँ सुनाई राम गुग्रामा और जहाँ कहीं भगवान की कथा होती थी कीर्तन भजन होता था वहाँ शंकर पहुंच जाते थे उसको सुनते थे उसी में भाग लेते ये शंकर जी का कार्य यही करते हैं अब देखो यहाँ पर संसारी दृश्य देखें तो पहले शंकर जी थे पति थे सती उनकी पत्नी थी जब तक पत्नी थी तब तक वो पत्नी के नाम पर वो और साथ में वो पति थे शंकर में पत्नी ग्रहिणी कहलाती है ग्रहिणी जब तक ग्रहिणी है तब तक ग्रह और जब तक ग्रह है और ग्रहणी है तब तक व्यक्ति ग्रहणत है कई जन मे क्लश में पकड़ा मनो से घर भी पकड़े हुए है पत्नी भी उसे पकड़े हुए है हाँ? तो ये शब्द देखो कैसे बनाए गए ग्रह्म ग्रहिणी हाँ? हाँ, ऐसा है हाँ? और जब न ग्रहणी रही तो जब ग्रहणी नहीं तो ग्रह का है ग्रहणी सही ग्रह वो फिर ग्रह ग्रह नहीं रह जाता जहाँ ग्रहणी नहीं है वो ग्रह नहीं रह जाता देखो अंग्रेजी में दो शब्द है एक होम है एक हाउस है और हाउस में क्या अंतर है ग्रह जो वो तो है होम ग्रहणी जब तक है तब तक वो होम है ग्रह है और जब ग्रहणी नहीं है तब वो ग्रह नहीं है हाउस मात्र रह गया शंकर जी का क्या हुआ अब बस कैलाश पर्वत तो है हाउस मात्र है अब उनका कोई मुझे वो होम नहीं है और न ग्रहणी है न ग्रह है कोई पकड़ने वाला उनको है ही नहीं तो अब वो मुफ्त घूमते रहते हैं पहले तो जब वो गए वहाँ से कैलाश पर्वत से अगस्त रिस के पास गए तो सती जी उनके साथ लगी रही जब वहाँ से आज उनके पीछे लगी रही ये सब उनका समस्या रहा और सती ने सही उपचार कर दिया तो शंकर जी को क्या कहाँ जाओ सती से कहना भी नहीं है कि अब हम यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे तो सती कहेंगे हम भी चलेंगे ये तो कोई बात ही नहीं अब अपने अकेले सब अपने गिनते रहे बस जब सदा रघुनायक नामा सदा भगवान का नाम अपने जपते हैं जहाँ कही गुरुगाम भगवान के जाकर कथा होती वहाँ सुनते हैं चिदानंद सुखदाम से विगत मोहम्मद काम शंकर जी तो वैसे ही काम क्रोध लोगों में कुछ है नहीं निर्विका चितुम का है सचिदानंद स्वरूप है भगवान के ध्यान में बदले रहते हैं और विचरा मई धरे हृदय हरी सकल लो और भगवान का स्मरण करते हुए पृथ्वी पर जगह जगह अपने घूमते रहते थे सकल उनको सारा संसार ही है। जो लोग उनको घूमते रहते उसे वो तुम्हें कहा अच्छा लगता है क्या कहेंगे अरे सारा पृथ्वी में सब जगह जहाँ जाओ सब अच्छा ही है उनसे कहो तुम्हें घर अच्छा नहीं अरे घर वा भाई क्या जिसका कहीं कोई घर नहीं वैसे तो और लोगों तो घर अच्छा लगे घर से कोई दस पंद्रह दिन के लिए बाहर गया तो उसके बाद में सोचेगा कि अब टाइम खत्म अचलो घर अच्छे घर घर गए तो आराम से अपने बैठे जाके घर अच्छा लगा लेकिन जिसका घर नाम की कोई बस्ती नहीं है सब जगह घूमता रहता है प्रतिबंध पर उसके लिए कहाँ अच्छा लगेगा सब जगह अच्छा तो सगर लोग का विराम उनके लिए सभी संसार सब जगह जय वो सब सुंदर हो गया सब जगह मुक्त विचरण कर वो संन्यास का रूप है गीता के दूसरे अध्याय में अंत में जहाँ भगवान भगवान ने ये स्थित वर्ग के लक्षण बताए हैं अंत में उसको ये भी लक्षण बताए हैं स्थित वर्ग के व्यक्ति जगह कि निष्काम हो जाता है कोई कामना उसको नहीं रहती और सदा मुक्ति विचरण करता रहता है निष्काम होकर के कहीं कहीं से बनता नहीं कहीं कोई स्थान उसका नहीं कहीं कोई वस्तु के साथ उसका तादात्मा नहीं इस प्रकार के शब्द के है वही दिखा दिया यहाँ पर शंकर जी के साथ में शंकर जी इस प्रकार से विरक्त होकर के परमात्मा के स्मरण करते विकार होकर के काम को उत्साहित होकर के भगवान का ध्यान हृदय में ध्यान करते हुए सब जगह इस प्रकार से विचरण करते अब यहाँ पे विचरण करने की बात तो कह दी लेकिन ये नहीं इसमें यहाँ पे इसमें बताया कि शंकर जी इसी विचरण करते करते एक बार जो है वो नीलगिरि पर्वत पर भी वहां का भूषण जी की कथा हो रही थी वो कथा भी उन्होंने सुनी उसका उल्लेख यहाँ नहीं है उत्तरकांड में उल्लेख आता पार्वती जी जब उनसे पूछती हैं शंकर जी से कि आपने का भूषण कथा कब सुनी हमने तो देखा नहीं कभी कथा सुनते वो तो तब शंकर जी ने बताया कहा कि जब तुमने सती शरीर छोड़ दिया था पार्वती जब तुम हुई उन दिनों में हम सब जगह मुफ्त घूमते रहते थे तब तो घूमते घूमते उस पर काभूषण जहाँ हैं मेरू पर्वत पर वहाँ पर भी हम गए और उसकी कथा हमने सुनी तो यहाँ केवल इतना कह के दिया कि जपई सदा रघुनायक नामा जहाँ तहाँ सुने ही राम भगवान के राम गुणग्राम जहाँ तहाँ सुने गुना से उस समय उन्होंने वो भी सुने थे बार, ऐसे करके ये है वर्णन इसके बाद आगे देखते हैं कि वो काको सिंह के नाम यहाँ नहीं लेते नहीं कथा बढ़ जाए और इधर की बातें उधर उधर की बातें और आ जाए बढ़ने लगे इसलिए उसका नाम नहीं लेते हैं आगे की कथा बढ़ जाती बाकी कल देखेंगे अच्छा। न्या्या भक्तिम सुमदी सत्यम ददा चखिलातात्मा भक्ति प्रय्छ रघुपूंवरा काोषरिता कुरानु संीराम जय राम जय जय राम, जै जै राम।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 राम राम जय जय राम